भगवत गीता श्रीमद्भगवद्गीता शकर अध्यायचार यथा तत्र तत्र क्रिया कारक फल भेद भेदबुद्ध्योपमर्द करोति और इसी प्रकार दिखलाते हुए भगवान जगह जगह क्रिया कारक और फल संबंधी भेद बुद्धि का निषेध कर रहे हैं दृष्टि च काम्याहोत्राद कामोपमर्देन काम्याहोत्रादानी देखा भी गया है कि सकाम अग्निहोत्रादि में कामना न रहने पर वे सकाम अग्निहोत्रादि नहीं रहते उनकी सकामता नष्ट हो जाती है तथा मति मतिपूर्वकामतिपूर्वकादीना कर्मणाम कार्य विशेष से आरंभकत्व दृष्टम तथा यह भी देखा गया है कि जानबूझकर किए हुए और अनजान में किए हुए कर्म भिन्न भिन्न कार्यों के आरंभक होते हैं अर्थात उनका फल अलग अलग होता है तथा यह अपि ब्रह्म बुद्ध्योप्रृदितार्पणादि कारक क्रिया फल भेद भेदबुद्धे बाह्य चेष्टा मात्रे कर्म अभी विदुषा अकर्म संपद्यते अत समग्रम समग्र इति। वैसे ही यहाँ भी जिस पुरुष की सर्वत्र ब्रह्म बुद्धि हो जाने से श्रुव हवि आदि में क्रिया कारक और फल संबंधी भेदबुद्धि नष्ट हो गई है उस ज्ञानी पुरुष के बाह्य चेष्टा मात्र से होने वाले कर्म भी अकर्म हो जाते हैं इसीलिए कहा है कि उसके फल सहित कर्म विलीन हो जाते हैं अत्र केचित आहु यदर्पणादी ब्रह्म किल अर्पणादीना पंच विधेन कारकात्मना एव कर्म करोति तत्र कौती अर्पनादि बुद्धि है किंतु अर्पणादिशु ब्रह्मबुद्धि आधीयते यथा प्रतिमादौ विष्णुवादी बुद्धि यथा न नाम ब्रह्मबुद्धि इति इस इत विषय में कोई कोई टीकाकार कहते हैं कि जो ब्रह्म है वही श्रु आदि है अर्थात ब्रह्म ही श्रु आदि पांच प्रकार के कारकों के रूप में स्थित है और वही कर्म किया करता है उनके सिद्धांतानुसार उपरयुक्त यज्ञ में श्रु आदि बुद्धि निवृत्त नहीं की जाती किंतु श्रु आदि में ब्रह्म बुद्धि स्थापित की जाती है जैसे कि मूर्ति आदि में विष्णु आदि देव बुद्धि या नाम आदि में ब्रह्म बुद्धि की जाती है सत्यम एवं अपनी यति यदि यदि ज्ञानयज्ञ स्तुत्यर्थम प्रकरणम न सद ठीक है यदि यह प्रकरण ज्ञान यज्ञ की स्तुति के लिए न होता तो यह अर्थ भी हो सकता था अत्रदर्शनम ज्ञानयद अनेकान यज्ञ शिता क्रिया विशेषा उपन्य श्रेयान द्रव्यम मैं ज्ञानये ज्ञान स्तोती परंतु इस प्रकरण में तो यज्ञ नाम से कहे जाने वाले अलग अलग बहुत से क्रियाभेदों को कहकर हिद्रव्यय यग, की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ कल्याण कारक है इस कथन द्वारा ज्ञान यज्ञ शब्द से कथित सम्यक दर्शन की स्तुति करते हैं अच्छा समर्थन इदम वचन इत्यादि इदी यज्ञत्व से अन्यथा अथा ब्रह्मत्वे ब्रह्मत् एवा विशेषतो तो अनर्थकम् सैत तथा इस प्रकरण में जो ब्रह्मापणम इत्यादि वचन है यह ज्ञान को यज्ञ रूप से संपादन करने में समर्थ भी है नहीं तो वास्तव में सब कुछ ब्रह्म रूप होने के कारण केवल अर्पण श्रुव इत्यादि को ही अलग करके ब्रह्म रूप से विधान करना व्यर्थ होगा ये तो अर्पणादिषु प्रतिमायाँ विष्णुदृष्टिव ब्रह्मदृष्टि क्षिप्यते नादिषु इव च्रूवते न तेषाँ ब्रह्म विद्या उक्ता यह विवक्षिता सार् अर्पणादि विषयवाद ज्ञान जो ऐसा कहते हैं कि यहाँ मूर्ति में विष्णु आदि की दृष्टि के सदृश या नामादि में ब्रह्म बुद्धि की भांति अर्पण श्रु आदि यज्ञ की सामग्री में ब्रह्म बुद्धि स्थापन कराई गई है उनकी दृष्टि से संभवतः इस प्रकरण में ब्रह्म नहीं कही गई है क्योंकि उनके मतानुसार ज्ञान का विषय स्रो आदि यज्ञ की सामग्री ही है ब्रह्म नहीं न चृष्टि संपादन ज्ञानेन मोक्ष फल प्राप्यते ब्रह्म तेन गंतव्यमित उच्य विरुद्धम चम्यग दर्शनम अंतरेण मोक्षफल प्राप्यते इस प्रकार केवल ब्रह्म दृष्टि सम्पादन रूप ज्ञान से मोक्षरूप फल नहीं मिल सकता और यहाँ स्पष्ट ही यह कहा है कि उसके द्वारा प्राप्त किया जाने वाला फल ब्रह्म ही है फिर बिना यथार्थ ज्ञान के मोक्षरूप फल मिलता है यह कहना सर्वथा विपरीत है प्रकृति विरोध च सम्य दर्शनम च प्रकृत कर्मण्यकर्म य पश्चेद इतर अन्ते चम्यग दर्शनम तस्य एव उपसंहारा इसके सिवा ऐसा मान लेने से प्रकरण में भी विरोध आता है अभिप्राय यह है कि जो कर्म में अकर्म देखता है इस प्रकार यहाँ आरंभ में सम्यक ज्ञान का ही प्रकरण है तथा उसी में उपसंहार होने के कारण अंत में भी यथार्थ ज्ञान का ही प्रकरण है श्रेयान द्रव्यमयाद ज्ञानय लब्वा परम शांतिम इत्यादि सम्यक दर्शन स्तुतिम एवं कुरन उप उपक्षीण अध्यायः क्योंकि द्रव्य में यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञश्रेष्ठ है ज्ञान को पाकर परम शांति को तुरंत ही प्राप्त हो जाता है इत्यादि वचनों से यथार्थ ज्ञान की स्तुति करते हुए ही यह अध्याय समाप्त हुआ है तकस्माद अर्पणाद ब्रह्मदृष्टि प्रकरणे प्रतिमायां इव विष्णुदृष्टि उच्यते अनुपन्नम्। फिर बिना प्रकरण अकस्मात् मूर्ति में विष्णुदृष्टि की भाँति स्रु आदि में ब्रह्मदृष्टि का विधान बतलाना उपयुक्त नहीं यथा तस्मा यथाव्याख्या अयम श्लोक है सूत्रांग जिस प्रकार इसकी व्याख्या की गई है इस श्लोक का अर्थ वैसा ही है तत्र अधुना सम्य दर्शनस्य से यज्ञ संपाद्य तत्स्तुम अन्े अभी यज्ञा उपक्षिप्य एव इत्यादिना उपर्युक्त श्लोक में यथार्थ ज्ञान को यज्ञरूप से संपादन करके अब उसकी स्तुति करने के लिए दैव इत्यादि श्लोकों से दूसरे दूसरे यज्ञों का भी उल्लेख किया जाता है दैवेवा परेयज्ञ जोगिन पर्युपाशते ब्रह्मा परेयज्ञ यज्ञपजुती दैव एवं दे दवा यजंते येन असौ दैव यज्ञः। तमएव अपरे यज्ञम योगिनः योगि कर्मिण कुर्वन्ति कुरती जिस यज्ञ के द्वारा देवों का पूजन किया जाता है वह देव संबंधी यज्ञ है अन्य कितने ही योगी अर्थात कर्म करने वाले लोग उस देव यज्ञ का ही अनुष्ठान किया करते हैं ब्रह्माग्न सत्यम ज्ञानमनत ब्रह्म विज्ञान विज्ञान आनंदम ब्रह्म यदक्षा ब्रह्म य आत्मा सर्वांतरह इत्यादि वचनोक्त असनायादि सर्वसंसारधर्मवर्जिता ने निरस्ताशेष विशेषम शब्देन उच्यते अन्य अन्ब्रह्मविद्ता पुरुष ब्रह्माग्नि में हवन करते हैं अर्थात ब्रह्म सत्य ज्ञान अनंतरूप है विज्ञान और आनंद ही ब्रह्म हैं। जो अपरोक्ष है जो साक्षात्त्यक्ष है वह ब्रह्म है जो सर्वान्तर आत्मा है वह ब्रह्म है इत्यादि वचनों से जिसका वर्णन किया गया है जो भूख प्यास आदि समस्त सांसारिक धर्मों से रहित है जो ऐसा नहीं ऐसा नहीं इस प्रकार वेद वेदवाक्य द्वारा सब विशेषणों से परे बतलाया गया है वह ब्रह्म शब्द से कहा जाता है ब्रह्म तद अग्नि च सोमाधिकरण विवक्षया ब्रह्माग्नि तस्वीन ब्रह्माग्न अपरे अन्े ब्रह्म यज्ञ यज्ञशबाच्य आत्मा आत्मनामसु। यज्ञ पाठात्म आत्मा यज्ञ पर्थत परमे परम ब्रह्म सतम बुद्ध्याद्युपाधि संयुक्त अद्य सर्वोपाधिधर्मक एव आत्मना एव उक्तलक्षणेन उपजुहती प्रक्षिपति हवन का अधिकरण बतलाने के लिए उस ब्रह्म को ही यहाँ अग्नि कह दिया है उस ब्रह्मरूप अग्नि में कितने ही ब्रह्मवेत्ता ज्ञानी यज्ञ द्वारा यज्ञ को हवन करते हैं आत्मा के नामों में यज्ञ शब्द का पाठ होने से आत्मा का नाम यज्ञ है जो कि वास्तव में परब्रह्म ही है परंतु बुद्धि आदि उपाधियों से युक्त हुआ उपाधियों के धर्मों को अपने में मान रहा है उस आहुति रूप आत्मा को उपर्युक्त आत्मा द्वारा ही हवन करते हैं आत्मनो शोभाक आत्मनोनक पर्रह्मेण्वर्शन स आ तस्म तुम्हें ब्रह्मात्मक दर्शन सन्यासिन इत्यर्थः सारांश यह कि युक्त आत्मा को जो उपाधि उपाधिहित पर्रह्म से साक्षात् करना है वही उसका उसमें हवन करना है ब्रह्म और आत्मा के एकत्व ज्ञान में स्थित हुए वे सन्यासी लोग ऐसा हवन किया करते हैं स अं सम्य दर्शन लक्षण यज्ञो दैवज्ञादिषु यज्ञ उपक्षिप्य ब्रह्मार्पणम इत्यादि श्लोक त्रेयान द्रव्यम ज्ञानी ज्ञानय ज्ञान ज्ञानय परम तप इत्यादि स्तुत्यथम श्रेयाद्रव्य मयाद यज्ञा ज्ञानय परम तप इत्यादि श्लोकों से स्तुति करने के लिए यह सम्यक दर्शन रूप यज्ञ रूपय्रह्मापण इत्यादि श्लोकों द्वारा देव यज्ञ आदि यज्ञों में सम्मिलित किया जाता है। हैदीद्रिया स्रोत्रदीनंद्रिियाण्यन्े संयु जुहवती शब्दीष इंद्रियानेसु जुहवती श्रोत्रदीन इंद्रििया सु अन्े योगि संयु प्रतींद्रि संयमों इति बहुवचन संयम एव अने जुहवती इंद्रियम कुर अन्य योगीजन संयम रूप अग्नि में श्रोत्रादि इंद्रियों का हवन करते हैं संयम ही अग्निया हैं उन्हीं में हवन करते हैं अर्थात इंद्रियों का संयम करते हैं प्रत्येक इंद्रिय का संयम भिन्न भिन्न है इसलिए यहाँ बहुवचन का प्रयोग किया गया है शब्दादीन विषयान अन्य इंद्रियाग्नि सुझुहती इंद्रियाड़ी एवं अग्नय तेषु इंद्रियाग्निषु जुहवती स्रोत्रादि भी अविरुद्ध विषय ग्रहण मन अन्य साधक लोग इंद्रिय रूप अग्नियों में शब्दादि विषयों का हवन करते हैं इंद्रिया ही अग्नियां हैं उन इंद्रियाग्नियों में हवन करते हैं अर्थात उन स्रोत्रादि इंद्रियों द्वारा शास्त्र संबंध विषयों के ग्रहण करने को ही होम मानते हैं कि तथा सर्वाणि सर्वाणींद्रियर्मा प्राणकर्मा चापरे आत्मस योगाग्न जुहवती ज्ञानधीपते सर्वाणी इंद्रियर्मा इंद्रििया कर्मा इंद्रियर्मा इंद्रिय तथा प्राणकर्मा प्राणो वायु आध्यात्मक तत्कर्मा आकुंचन प्रसारण दीन तत्मस योगाग्न आत्मनि संयम आत्मसयम सव योगा तस् आत्मसयम योगाग्नौ जुहवती प्रक्षिपंति ज्ञानदीते स्नेह प्रदीपते विवेक उपज्वल उपज्ज्वल भाव प्रविलापयन्ति प्रबलापयती दूसरे साधक इंद्रियों के संपूर्ण कर्मों को और शरीर के भीतर रहने वाला वायु जो प्राण कहलाता है उसके संकुचित होने फैलने आदि कर्मों का ज्ञान से प्रकाशित हुई आत्मसंयम रूप योगाग्नि में हवन करते हैं आत्मविषयक संयम का नाम आत्मसंयम है वही यहाँ योगाग्नि है घृतादि चिकनी वस्तु से प्रज्वलित हुई अग्नि की भांति विवेक विज्ञान से उज्ज्वलता को प्राप्त हुई धारणा ध्यान समाधि रूप उस आत्मसंयम योगाग्नि में वे प्राण और इंद्रियों के कर्मों को विलीन कर देते हैं